तपः <laughs> तपः मुनियना नाम सुतीशन रिभवान मन क्रम बचन राम पद सेवक न तन हुआ भरोसन पीवक प्रभुआमन श्रमण सुनिता मनोरथातुर धारा सब पर नंदुरुराया कराया ज मई राम गुसानी मिलिय निज से रकती नाई भोरे दिन भरोस भाही भगत गीरथ न ज्ञान मन माही नहीं तो सत्संग जो गजत जागा गण करण कमल अनुरागा के सदान करुण आनिदान की सो प्रिय जा के गतिन आन की सुल आज मम लोचन देक लोचन निरभरते मम गुनिजानी कही मजा सो दशा भवामी जैसे रो विज पंथ नहीं सूझा ओ तो तो मैं चलू कहाँ नई बुझा सदरी पाठ सुनि जाई रही गाई। गुनगाविरल प्रेम भगति मुनिताई प्रभु देखें करुकाई पति सह प्रीति देखोरा य हरण भगवीरा चलता शरीर तन सफल जैसा सबू रघुनाथ निकट चलियाए दशा निज जन मन भाई, भाई। नी राम बहु भाति जगावा जागन ध्यान जन ज सुखता तब राम दुरावा चतुर गुजरू पुखारा मनिया पुलाल उठा तब कैसे बिकलही तो नमन खनवर जयसे आगे राम तन श्यामा पीतायन ज सहित सुखधाम कर कुट विवचरण मिलावी नमजन मुनि बर बड़ भारी विशाल गैलिए भाई परम उरे लाई मुन लतयसोभग्रता न तेह जन भें जमाला राम बदन विलोकन निथारा ध्यान से प्रमा जुलिख कारा सर्विषारंदार विजय आश्रम प्रभुमान करे पूजा दिवि प्रदार दे भगवान जो है वो दंडकार और वहाँ बहुत से मुन्दास करते हैं यहाँ भगवान के सरभंग की कलकथा देख रहे थे उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किया और उनके सामने टीका बना करके अपना शरीर छोड़ करके उन्हीं के धाम को चले गए तो ये सब भक्त लोग ये सब साधक लोग इनमें भिन्न रुचि के हैं किसी की, की है, किसी की तो कि प्रकार की है किसी किसी प्रकार की है तो देखते हैं कि अनेक प्रकार के धामों से युक्त नाना प्रकार के भक्त संत लोग ऋषि मुनि लोग दिखाई देते हैं वहां पर कहा कि सफल मुण के आश्रम जाए जाए सुख दिन वहां पर और भी मुनों के आश्रम में भगवान पहुंचे और वहां जाकर के उनको भगवान ने अपने दर्शन दिए वे सब लोग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे दर्शन पा करके सब चुकी हुए ऐसी ही एक कथा सुण मुन की है वो बड़े विस्तार का बताते है हैं सभी चंद्रम जो है भगवान के मृभ भक्त हैं भक्त प्रधान है ज्ञान है वैराग्य है ये तो सब है लेकिन भक्ति की प्रधानता है और भक्ति भी ऐसी भक्ति कि वो अन्य किसी और देवता की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता एक मात्र भगवान राम के भक्त है राम की भक्ति में भी एक भगवान राम निर्गुण रूप है तो उनसे उनका कोई प्रयोजन नहीं एक भगवान सगुण रूप है तो उनसे उनका कोई प्रयोजन नहीं केवल अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम सीता और लक्ष्मण बस उनसे उनका मतलब और उनके हृदय में बस ये कामना कि हमारे हृदय में सदा तीनों वास करें इस प्रकार की ये मामना ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी की जैसी प्रवृत्ति है ऐसी कुछ तीक्षण में है तुलसीदास जी भी बार बार उनको जो कुछ बोलते हैं कहते हैं उससे तो यही भाव व्यक्त होता है सुक्षण में सदा भी भगवान के ध्यान में मदमे रहते हैं संसार के सब भूले रहते हैं उन्हीं में पड़े हैं भगवान के ध्यान में तो उनकी दशा का वर्ण करते हैं कि देखो स्थिति क्षण भगवान राम की कैसे भक्त हैं बड़ा विस्तार से वर्णन किया जिसमें दोहा बहुत देर में आता है किसी लंबी समान पंक्तियों के बाद में बिजली पंक्तियों के बाद में सब दोहे का नंबर आता है दूसरी रात भी उनका वर्णन करते करते करते मैंने दोहा लिखना भी फूल गए बीच में बहुत देर में जब जाकर जो के दोहे का नंबर आया तो कहते हैं मैंने अगस्त कर शिष्य सुजाना कहते ये मैं बात है ये अगस्त जी के बहुत से शिष्य थे अगस्त जी वही दम में बात करते तो उनकी भी कुटी वही थी और उसके पहली भी शुतिन का स्थान था वहां पर सुतिकुमन बात करते थे उनकी भी कुटी अलग थी तो ये अगस्त जी के बहुत से शिष्य थे उनमें से एक सुतिक्षण भी थे और शिष्य से, से जाना मैंने समझदार थे बहुत ज्ञानमान विचारमान बुद्धिमान व्यक्ति जैसे समझ होना चाहिए वैसे भक्त थे रवि भगवान उनका नाम सुतीक्षण था और भगवान ने उनका बड़ा प्रेम था जैसा उनका नाम वैसे उनके लक्षण भी देखने में आते हैं बड़ी तीक्षण बुद्धि से सुतीक्षण माने गिनती की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण शार्प इंटेलेक्ट वाले अब देखो अपने तुलसीदार जी के अनुसार शार्प इंटेलेक्ट कौन है जो जितना भी भगवान में भक्त है और उनको जितना भी तब तो से को भगवान को जानता है उसी में प्रेम भी रखता है वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और जो संसार में निमग्न है राजदी साथ में पड़ा हुआ है विषय में पड़ा हुआ है वो तो ऐसे ही उसको कोई विनती नहीं चाह जितना भी अपने आप को बुद्धिमान समझे किसी रास्ते संसार उसमें भी तो होती नहीं कहते नाम सुखी क्षण भगवाना ये तीक्षण गुरु जी के हैं मन कव रखन राम पद सेवक मन बाणी और कर्म से ये भगवान की सेवा है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं में आन भरोस न देवक दूसरे देवता की तो आन में भी किसी दूसरे देवता का नहीं किसी दूसरे देवता की तो स्वप्न में भी उनके मन में कोई भरोसा नहीं मन निर्भरता एकमात्र भगवान राम के है और किसी पर निर्भर नहीं है इसके कारण यह नहीं कि अन्य देवताओं से इनको कोई चिड़ है ये भय है ये निंदा करते हैं नहीं करते है लेकिन भरोसा यदि भगवान राम पर है निर्भरता उन्हीं के ऊपर है तभी समान श्रमण सुनतावा और जब महाभगवान उस क्षेत्र में पद में पहुँचे तब सुखी क्षेत्र उनको भी पता चला क्यूँकी भगवान राम आये भी है बन्ने आ गए है यहाँ पर तो बस उनके भगवान के दर्शन पाने के मनोरथ करते हुए चलिए गर्थ मनोरथ आसुरभा उनको ये लगा कि कुटीजी हम बैठे रहे कि भगवान आए यही निकलना जाए तो उसमें से कुटिया से निकल पड़े दौड़ करके और बे ढूंढने लगे कि भगवान कहाँ है बंद भर उया अभी उनके मन के भाव जो सोचते जाते हैं कुटिया से निकल करके ऐसे विचार करते हैं कि ये भगवान तो तीनों के बंद हैद हैं नौ से सत्तर कर ही गाया ही हमारे जैसे शक्ति पर दया करेंगे कि नहीं करेंगे माने उनको अपने हृदय जैसे भगवान के प्रति बहुत भक्ति है और बहुत विचारवान भी हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा भक्त नहीं समझते हैं बड़ा ज्ञानी नहीं समझते हैं अपने आप को कहते हैं हम तो सभा माने अपने प्रति है वो हो अहकार का भाव नहीं है उनको दैनी भाव है इसलिए दैन्य में भक्ति में दीनता और दीनता में भी अपने आप को हीनता इन नहीं समझना कि हम तो बहुत साधारण से कहें हमने दुर्गुण ही क्या है सामर्थ्य ही क्या है योग्यता ही क्या है ऐसे करके समझना तो मौसे शक्त पर ही दया क्या भगवान हमारी जैसे शक्ति पर भी दया करेंगे इन बहुत मुश्किल बात है हमारे पिता दया करेंगे ऐसे तो सोचते चले जाते हैं सही कहने जो मोहिम गुसाई मिली नहीं मिल सेवक की ना तो सोचते हैं क्या भगवान श्री राम जी सीता लक्ष्मण जी ये सब हमको क्या मिलेंगे ऐसे मिलेंगे जैसे अपने सेवक को, को कोई मिलता है वो हमारे स्वामी हैं हम उनकी सेवक हैं तब सेवक से भी तो कोई मिलता है स्वामी क्या हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ऐसे सोचते हैं अब ये जैसे ऊपर का मन करम बचन राम तब सेवक तो वह अपने भगवान श्री राम जी के चरण कमलों के सेवक के यहां पर वो इसी कहते हैं मिली नहींवक इतनी ना नहीं तो क्या भगवान को पता है क्या हम उनके सेवक हैं और तो सेवक भाव से हम हमको सेवक समझ करके स्वामी भाव से क्या हमको मिलेंगे तो मोदे जी भरोसा दृढ़ नहीं तो देखो उनको मन में पक्का होता नहीं लगता है कि हमारी इतनी योग्यता क्षमता कहाँ है कि भगवान हमको मिले भगवान तो बहुत महानियों को मिलते हैं हमारे हमको धड़ा क्या मिलेंगे ऐसे उनको मन में भरोसा नहीं आता है भगत गिरथ में ज्ञान मन माही, भरोसा इसलिए नहीं आता उनको लगता है की हमने भक्ति है कितनी वैराग्य है कितना ज्ञान है कितना मैंने ऐसे ये सूचित किया कि भगवान ज्ञान भक्ति और वैराज्य से प्राप्त होते हैं जब वो बहुत प्रगाता के प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान मिलते है। हैं लेकिन मुनि कहते वो तो सब हमें है कितने बहुत तो भक्ति है बहुत थोड़ा ज्ञान है और थोड़ा वैराग्य है हेल्दी तो क्या है कितना है जब हेल्दी नहीं सही एक ही नहीं है क्या नहीं लगता है इसी प्रकार का कुछ है ऐसे सोच चले जाते हैं जैसे नई सत्संग जो कि जब जाता और इस ज्ञान भक्ति तैयारी प्राप्त करने के लिए जो सत्संग चाहिए ये साधना चाहिए जग इ करना चाहिए ज्यादा मन यज्ञ होने चाहिए वो भी हमने नहीं किए नई जगह चरण का मन और भगवान के कर्म कर में प्रेम भी हुआ बिल्कुल तस्थ प्रेम भगवान के कर्णम हो जाए उनके ऊपर पूरी निर्भरता हो जाए वो भी हमारे नहीं मिली है तो अपनी ओर जब देखते हैं तो निराशा होती है उनको लगता है कि हम तो कोई इस योग्य नहीं है तो भगवान उनको मिलेंगे लेकिन फिर भगवान की तरफ उनके गुणों की तरफ ध्यान जाता है तो थोड़ा भरोसा भी आता है तो कहते हैं एक बान कर मान की भगवान की एक बान है उनकी प्रतिज्ञा है एक भगवान इस प्रकार से उदर किए हुए अपने मन में चार सो प्रिये जाते गति नाम की जिसको भी दूसरी और कोई गति नहीं है उसको भगवान उसी को प्रेम करते हैं माने जो भगवान पर ही निर्भर है और भगवान से ही प्रेम रखता है भगवान भी उसके ऊपर कृपा करते हैं ये भगवान की बात है जगह तो उनकी इस प्रकार की प्रतिक्रिया है स्वभाव है भगवान का तो वो यदि वो देखेंगे कि हम भगवान के करमात्र निर्भर हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं तो हो सकता है वो अपनी तरफ कभी देखें तो फिर हम तो हमारे ऊपर कृपा करें तो हुई है सुफल आज ममलोचन देश पदन मदन भव पंकज मोचन अगर भगवान उस प्रकार का कर विचार करेंगे ऐसा होगा उनको तो वो हमको तो फिर दर्शन देंगे हुई है सफल आज ममलोचन हमारे में प्राज में वो सफल हो जाएंगे यानी भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और देश बदन भगवान का मुखार देख करके मुक्मल देख करके भाव मोचन वो भाव मोचन है भगवान का दर्शन जो वो समस्त संसार सागर से छुटकारा दिला देने वाला है उससे सबसे छूट जाएंगे और विश्राम शांति आनंद की प्राप्ति हो जाएगी जब तो मेरे बर्फ रही है मुनि ज्ञानी तो इस से भगवान ये तीक्ष उम्र जो है वो हो भगवान के ऊपर निर्भर है मन निर्भरा भक्ति उनके ऊपर है बार बार ये कहते हैं कि अगर भगवान ये समझेंगे कि हम उनके ऊपर निर्भर हैं तो हो सकता है वह हमारे ऊपर कृपा करें और तो कोई भक्ति क्या आज कुछ नहीं तो कहते निर्भर और प्रेम में भगवान के ऊपर निर्भर है प्रेम में मग्न है भगवान के ऐसे मुनि हैं और उनको ज्ञानी नहीं कहते हैं उधर सुजान कहा था वही आकर कहा कि मन भक्त हैं ज्ञानी यहाँ ज्यान ज्ञानी से तात्पर्य बहुत अधिक की तैयारी का जान हो तो बात नहीं कहते हैं वो भी हो सकता है लेकिन ज्ञानी से तात्पर्य यह है कि वो ये जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति ही जीव का कल्याण करने वाला है और ये बात उनके मन में विपत्ति बहती हुई है ये बहुत बड़े ज्ञान की बात है जो व्यक्ति शरीर की रक्षा अच्छा के लिए और विष्णुओं की भोगों के लिए शारीरिक सुखों के लिए लगा हुआ है वो वो ज्ञानी नहीं वो तो अज्ञानी है जब तरह शरीर की तरफ से दुष्णों की तरफ से मन हटे और ये मिथ्या दिखाई दे व्यट दिखाई दे एक मात्र परमात्मा ही सार वक्श दिखाई दे और उसी पर निर्भरता मन में आ जाए तन मनोज्ञान रहेगा ये ज्ञान की बात है समझदारी की बात है तो जैसे विदेश पंथ नहीं सुविधा अब मुनि अपनी कृपया निकल करके भगवान को घूते जो वह घूम रहे थे सोच रहे थे भगवान दर्शन देने देंगे तो आप देखोगे प्रेम विफल होकर के उनकी दशा किस प्रकार की है ये है एक प्रकार की भाव समाधि कहलाती है भक्तों की भाव समाधि कैसी होती है वो देखते भगवान के भाव में उनके स्मारण में सब दुनिया फूल गई शरीर भी गए बाल जगत भूल गए जिस और विदेश पंथ सुनता न उनको दिशा समझ में आवे तो किस दिशा में जा रहे हैं और न उनको मार्ग ही समझ में किस मार्ग में जा रहे हैं सही रास्ते पर धर की तरफ जा रहे हैं कि तब जाना चाहिए जा रहे हैं चाहे मैं जा रहे हैं ये कुछ उनको समझ में नहीं आता और को तो मैं और चलो हूं कहा नहीं बूझा और मैं कौन हूँ ये भी भूल देखो ये जब अत्यधिक भगवान का ध्यान चिंतन करते हुए व्यक्ति परमात्मा न हो गया तो उसका अहंकार समाप्त हो गया बेदभाव उसका समाप्त हो गया उसको कहते हैं कि को मैं चले कहाँ और मैं कहा जा रहा हूँ नहीं बूझा उस उनकी उनकी बुद्धि मुझे तो समझ में नहीं आता बस भगवान का स्नान करते हुए चले जा रहे तो हैं कब अहू फिर पास है तुम जायें ऐसी दशा कभी किसी की तरफ चले जाते हैं और कब अहूक नृत्य करेंगे गुन जा कभी आगे चल देते हैं और कभी चारों तरफ घूम करके नाचने लगते हैं और कभी भगवान के गुण भी जाते हैं उस प्रकार से सब प्रकार से भगवान के स्मरण में मग्न हैल प्रेम में मन पाई अब देखो उनके स्थिति छंडन के हृदय में प्रेम भक्ति आ गई अविरल प्रेम भक्ति मन बनी रहने वाली जिसमें के बीच में कोई बाधा न पड़े, ऐसी भक्ति आ गई निरंतर भक्तिभाव उनका बना रहता है और कभी देखें कभी लुकाई की इस दशा को भगवान ने वो हो वृक्ष की आड़ से देख ली है, है, है बहुत से वृक्ष हैं एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर भगवान भगवान क्यों देख रहे हैं ये देखते हैं कि स्त्री शोमन कैसे भाव जो हैं वो छिप करके देखते हैं माने सामने आ जाएंगे तो हो सकता है उन्होंने देख लिया तो उनकी ये है भाव जो फलता हो बंद हो जाएगी इसलिए वो छिप करके देखते हैं कि भगवान को देख ना पाए और फिर देखा वही दशा सुखीक्षण की है उसी प्रकार का उनका चलना उसी प्रकार के भगवान के गुणगान करना अन्नत करना तो अतिशय देख रहे रविरा जब भगवान ने छठी छठे देखा तो सुखीक्षण के हृदय में तो बड़े अहम प्रेम है अगरल प्रेम है बड़ा प्रकार प्रेम उत्पन्न हो जाए इस प्रकार की बार बार स्मरण कर रहे हैं तो प्रगति हृदय हर अनुभव वीरा तब भगवान उनके सुखी छुणुमन के हृदय में प्रगट हो गए भगवान राम सीता लक्ष्मण उनके हृदय में अब जो है सुपीक्षण भगवान को अपने हृदय में ही देखने लगे वैसे ही भावल के हृदय में देख रहे थे तो भगवान के दर्शन हृदय में होने लगे तो मुनि मन माज अचल हुई व्यवस्था जब देखा मुनि कि भगवान अपने हृदय में दिखाई दे रहे हैं तो फिर वहीं पर रास्ते ही में जमीन में ही अपने स्थलों करके बैठ गए और एकाग्रता के साथ हृदय में जो भगवान के दर्शन हो रहे थे भगवान के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में देखने लगे और निरंतर भगवान के हल को भी अपने हद में देख रहे हैं और धूम पर उसी प्रकार से बैठे मुनिमाज अचल हुई वैसा वैसा मैंने बैठा और फुलद शरीर पनस अलग जैसा और भगवान का दर्शन हो गए प्राप्त हो रहा है तो बड़े प्रसन्न है उससे वो रोमांचित हो रहे हैं तो उनका शरीर के रोए खड़े हो गए हैं और जैसे अब उदाहरण कैसा दें पनस जैसा पनस मैने कटहल कटहल के जैसे शब्द काटे काटे काटे काटे पूरे उसके शरीर के ऊपर होते हैं ऐसे पर सारे लोग खड़े हो गए उनके और उसके आनंद भगवान के दर्शन के कबरनाथ निकट चलिए आए जब भगवान ने देखा कि इस प्रकार की जो है ये है बैठे लोग ध्यान कर रहे हैं तब भगवान पास चले आए तो ये आसमान किए बैठे हुए हैं पास आए आकर के किया देख दस आदमी की जब मन भाए और पास आकर के भगवान ने देखा तो देखो सुचीकेंगे नहीं, हमारे ध्यान में कितने मगन है अपने बराबर में अंतर बैठे हुए हृदय में हमको तो भी देख रहे हैं उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो की सुधिक देख करके भगवान को बड़ी प्रिय लगे मुनि विवाह ने बहुत भाग जगावा और इसके बाद भगवान नाम में मुनि को जगावा कि माने ये समाधि है भाव समाधि में मुनि है इसलिए जैसे समाज से कोई जगावे उस प्रकार जलाती है समाज भी एक प्रकार से निद्रा जैसी पैदाती है भी निद्रा में अज्ञान होता है लेकिन समाज में अज्ञान नहीं है लेकिन है, एक समान है तो इसके माने वो समय जो समाज में है तो केवल भगवान ही के दर्शन हो रहे हैं उनको अपने शरीर का वायु जगत का कोई लोग नहीं है उसकी जानकारी नहीं तो भगवान उनको बेभाव में के लिए आँखें खोले बाहर देखे उसका प्रयास कर रहे तो मुझे बहुत घाट जगावा और जाग मध्यान जन किसी बतावा और वो जो है आंखें भी खोलते भगवान का सुंदर स्वरूप प्रदंड दिख रहा है तो वो चाहे दिख रहा बुलाओ आवाज लगाओ आंखें तो भी आँखते उनको हिलाओ तो तो कर भगवान के दर्शन कर रहे हैं उसी आनंद नमक में तब उनके समाधि भंग करने के लिए भगवान ने क्या किया भू रूप तब राम गुरावा भगवान राम रूप राजा राम के रूप में उनके हृदय में सुपीक्षुण उनके हृदय दिख रहे थे तो उन्होंने भगवान ने अपने उनके हृदय में अपना रूप ही बदल दिया वो रूप में उन्होंने अपना बदल दिया और उसके स्थान में हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा और तो सुपीक्षण में चतुर्भुज रूप में प्रगट हुए चक्र चक्रगदापद में लिए हुए तीर्थ धारण किए बन मारा भंजन माला धारण किए भगवान जो उनके सामने उनके हृदय में इस रूप में प्रगट हो गए तो सुची सुबुन की बात थी उन्हें तो भगवान राम कहिए और उन्हें चत्रोत्तर बुजुर्ग को दुष्ने उसमें से कोई मतलब नहीं तो उनको तो सुची सुबुन को तो ये बहुत गड़बड़ लगा तो मन का पिलाए उठा तब कैसे तो उनको जातुलता हुई जरे भगवान राम जो हमें दिख रहे थे उनके दर्शन प्राप्त हो रहे थे तो वो चले गए कैसे उनका रूप गायब हो गया तो उनके मन में जाता हुई <tap> तब ऐसे जाकुल हुए कैसे कि विकल मन नंबर खनिबरे जैसे जैसे कि सर्प की मण छाए तो सर्प व्याकुल हो उस प्रकार से भगवान के बिना सुखी छुमन व्याकुल हो गए और मैंने भगवान विष्णु की तरफ ध्यान नहीं दिया न उनको देखना न उनका दर्शन न उनकी तरफ ध्यान देना उनकी तरफ देना।, देना और फिर उन्होंने उनकी सवाल धनी हो गई आते खोती आगे एक श्याम तन श्यामा और जब आंखें खोली तब देखा भगवान श्याम वर्ण भगवान श्री राम जी स्वयं सामने खड़े हुए जिन भगवान को पहले वो अपने हृदय में देख थे अब वो सामने खड़े हुए दिखाई सीता आनंद सहित सुखधामा और उनके साथ सीता जी बराजमान है लक्ष्मा जी भी हैं एक सुखधाम भगवान राम श्रुदीक्षण के सामने आ गए तो इन्होंने श्रुदीक्षम क्या किया अरे लकुटे हुए चरण में ला वो बस प्रणाम करने के लिए भूमि पर लेट करके भगवान के शरण पकड़ करके उन्हीं में वो हो प्रणाम करने लगे और प्रेम मदन मुनिवर बड़ा भागी और वो अपने भगवान के प्रेम में मगन हो गए और अब सुनने लगे की हाँ अब नृत्य हमारे सफल हुए और अपने आप को तो बड़ा भाग्यशाली अपने समझा बड़ा भागी मुनिवर अब देखो मुनि जो मुनिवर है उनसे बड़ा होगा जो भगवान के दर्शन इस प्रकार से कर रहे हैं से ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा जो भगवान तो तो को पता दिए हैं तो भुज विशाल उठाई तो भगवान की विशाल बनाए हैं उन्होंने मन को उठा करके हृदय से लगा दिया परम प्रीति रातरल आई और भगवान को जो भक्त बहुत प्रिय है तो उन्होंने उठा करके अपने हृदय से भक्त को सुखी छुगुन से अपने हृदय से लगा दिया अब सुखी छुन भगवान राम दोनों मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं कैसे मुन नहीं मिला तो तीर्क्षण में भगवान राम दोनों कैसे शोभायमान तो हो रहे तो हैं तो एक दे देते हैं कहते कनक तरह जन भेंक कमाला जैसे भगवान राम तो कमाल दक्ष की तरह से है और मुनि जो है वो हो कनक दक्ष की तरह से है कनक मन है तो कोई स्वर्ण का पेड़ हो मन गौरवान मुनि है तो उस स्वर्ण की तरह से उनका दृष्टान दे दिया भगवान श्याम है तो तमाल वृक्ष से उनका दे दिया वृक्ष जो हो बहुत गहरा खड़ा होता है श्याम भर में खड़ा होता है तो कमाल वृक्ष और ये है एक स्वर्ण का वृक्ष मानव दोनों मिल रहे हो कैसे सुंदर है राम गगन गुरुओं तो के मुंह खा रहा तब इस प्रकार से मिलकर के फिर तो तो मुन जगह हो भगवान श्री राम जी को देखने लगे खड़े खड़े भगवान श्री राम जी को लेकर भगवान श्री राम जी सामने खड़े हैं और मुन जो निरंतर भगवान की मूर्ति और चटी लगाए रहे हैं मानव चित्र महादेव की कारवा मैंने भगवान को देखते देखते सुखी खेमन बिल्कुल स्थिर हो गए अचल हो गए न उनका शरीर हिले ले ना उनके नेत्र गर्गर हो ऐसा लगता है सुखी खेलन में कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है बल्कि तस्वीर में बना हुआ कोई एक व्यक्ति है तो तस्वीर में जैसे उठते जैसा बना दे तो वैसे बना रह जाता तो ऐसे करके वो वैसे ही वैसे खड़े रह गए स्थिर होकर के खड़े रह और उनको भगवान को दर्शन कर रहे हैं ऐसे उनको भगवान की प्राप्ति की सप्ताब निदय धीरे गई पद बार बार फिर फिर थोड़ा धैर्य धारण करके कि कट्टर भगवान के सामने इस प्रकार के खड़े रहे हैं। जब भगवान के दर्शन खूब कर लिए देख लिया उनको तब धैर्य धारण करके उन्होंने क्या किया गई पद बार बार भगवान के चरणों में लगे बार बार उनको प्रणाम किया और मेरे आश्रम प्रभु आम कर पूजा प्रकार और भगवान को फिर अपने आश्रम में ले गए आश्रम में ले जाकर उनको एक आश्रम के ऊपर विराजमान किया और फिर उनके कर्म उच्चारित हुए और उनको जो वो पुष्प माला से और तिलक चंदन अगर खूब इन सबसे तो उनके भगवान की खूब सब प्रकार से खूब पूजा की भगवान करने के बाद फिर आगे लेकर उन्होंने जा किया नहीं था लेकिन